कोई शंका है नहीं एक ही शंका भी, भी रही है कि जितना आपने कहा था कि सबसे पहले विक्षिप्त अवस्था उसके बाद आती है मूड तो गुणों के अलावा अभी भी मन में शंका रहती कि गुणों के हिसाब से तो मूडा मूड अवस्था निकृष्ट होनी चाहिए विक्षिप्त से। बहुत सुंदर अच्छा जी आपकी शंका ये है है कि भाई मन की जो पांच अवस्थाएं हैं क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध हाँ, चलिए अच्छा इसमें से सबसे पहले तो समझिए अभिक्षिप्त और मूड को छोड़िए उनको छोड़ छोड़ा अभी, अभी अभिक्षोरिए अभी मैं आपसे अभी समझाऊंगा अभी आपको पहले जो क्रम से है इसमें देखिए क्षिप्त और मूड को छोड़िए विक्षिप्त से शुरू कीजिए ठीक है विक्षिप्त और एकाग्र निरुद्ध हाँ जी तीन अवस्था है न जी हाँ तो विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध जो तीन अवस्थाएं हैं उनमें से विक्षिप्त अवस्था से अच्छा एकाग्र अवस्था है ठीक है बिल्कुल है ना जी बिल्कुल और एकाग्र अवस्था से निरुद्ध अवस्था अच्छा है अच्छा ठीक है बिल्कुल है नी तो विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध तीन अवस्थाओं में तो क्रम है ठीक है है ना जी? तीन अवस्थाओं में तो क्रम है कि क्षिप्त के विक्षिप्त के बाद जो है एकाग्र अच्छा है विक्षिप्त की अपेक्षा एकाग्र अच्छा है और एकाग्र की अपेक्षा निरुद्ध है तो इसमें तो कोई शंका नहीं है इसमें कोई शंका नहीं है तो, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहाँ पर तो क्रम है यहाँ पर तो क्रम है परंतु और मूड में आपका जो कहना है सुनाई दे रहा पेट मैं फोन को आंसर कर देता हूँ तो उसमें उस्ता वो उत्पादन हो रहा हो एक मिनट अट्ठाईस रुक जाइए एक मिनट में जी जी जी क्रमानुसार विक्षिप्त से अच्छा एकाग्र है और एकाग्र से अच्छा निरुद्ध है तो वहाँ पर तो क्रम है हाँ, तो क्रम ठीक तो है क्रम है परंतु यहाँ पर आपकी शंका है कि क्षिप्त और मूढ़ में भाई यहाँ पर आप जो है सबसे अधिक निकृष्ट मूड को मानते हैं क्षिप्त से है ने ने? मन, में तो यही आ, मन में यही आ रहा है परंतु ये जिस क्रम से लिखा गया है इस क्रम में तो यही लगता है कि जैसे क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध क्रम से तो आप क्रम में ऐसा ही लगता है कि क्षिप्त से अच्छा मूड है मूड से अच्छा अच्छा विक्षिप्त है और विक्षिप्त से अच्छा एकाग्र है एकाग्र से अच्छा निरुद्ध है अच्छा जी तो ये ये जो शब्द का जो क्रम है इस शब्द के क्रम के अनुसार तो यही लगता है कि महर्षि जो है क्षिप्त को सबसे निकृष्ट मानते हैं, अच्छा हैं उससे अच्छा मूढ़ को मानते हैं, उससे अच्छा विक्षिप्त को मानते हैं, उससे अच्छा एकाग्र को मानते हैं और उससे अच्छा निरुद्ध को मानते हैं। अब इस पर यह विचार करना है की जैसे मैंने आपको कहा था की भाई सबसे निकृष्ट विक्षिप्त है आप ये बताइए योग दर्शन का उद्देश्य क्या है योग शास्त्र जो है इसका उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य है कैवल्य की प्राप्ति कैवल्य प्राप्ति हां नी इसका उद्देश्य क्या है इसीलिए लेकिन सबसे पहला है समाधि समाधि दूसरा है साधन उस साधन से हम समाधि को प्राप्त करेंगे तो स, साधन तीसा है उस साधन के माध्यम से जब हम समाधि को प्राप्त करने जाते हैं करने के लिए चलते हैं तो इसमें बहुत सारी विभूतियां आती है जी। बहुत सारे जो अवान्तर विभूतियां आती है मन प्राप्ति होगी आप जो है अहिंसा का पालन करेंगे तो अहिंसा प्रतिष्ठा एम तत्विधो वैर त्याग का त्याग होता है अहिंसा प्रतिष्ठित होने पर वे फिर सत्य में प्रतिष्ठित होने पर संसार के सभी चीजें की प्राप्ति होती है ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने पर शक्ति इत्यादि की प्राप्ति होती है तो ये सब विभूतियां हैं जो कि मिलते हैं हमें सिद्धियां हैं तो परंतु चौथा में क्या है कैबल्य है कैबल्य हाँ इसमें हमें नहीं केवल इतने पे ही नहीं रहना चाहिए यदि हम योग की साधना करते है तो लक्ष्य जो हमारा है कैबल्य है ठीक कैबल्य तो अब यहां पर देखिए क्षिप्त अवस्था जो है यहां पर कह रहे हैं कि प्रख्या रूपमि ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संश्रिष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियं भवती है ना जी बोल रहे हैं कि जब प्रख्या रूप जो चित्त सत्व है माने सत्व जो चित रूप में जो परिणत सत्व है सत्व जो है मतलब सत्व बहुल जो चित्त है उस चित्त में तमो गुण की भी मात्रा है रजोगुण की भी मात्रा है परंतु सत्व गुण की अधिकता है तो सत्वाधिक सत्व प्रधान वाले जो चित्त हैं उसका स्वरूप क्या है प्रख्या रूप है उसका स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है प्रख्या मान ज्ञान दो वह ज्ञान स्वरूप वाला जो चित्त है प्रख्या रूप वाला जो चित्त है वह जब रजोगुण और तमोगुण से जब संश्रेष्ट हो जाता है रजोगुण और तमोगुण से जब वह युक्त हो जाता है तब उस चित्त को क्या प्रिय होता है ऐश्वर्य ऐश्वर्य और विषय प्रिय होता विषय प्रिय होता है तो जब उसको ऐश्वर्य और विषय उस चित्त को जब प्रिय हुआ तो वह तो ऐश्वर्य में लग गया जीवात्मा तो फिर चित्र के माध्यम से ऐश्वर्य को ही भोगेगा ऐश्वर्य ही उसको जब प्रिय होगा, वह संसार की चीज ही जब प्रिय होगा उसको जब विषय शब्द गंध ही जब प्रिय होगा उसको घर अच्छे से अच्छे घर बनाने हैं अच्छे से अच्छे जो भी जब खो, जो जो कुछ भी हमें भोग करना है मैंने ऐसे ऐसे चीज सुंदर से सुंदर बना मैंने उस खाने पीने में ही उस संसार में चीज में ही लगा रहेगा तो जब संसार के चीज में लगा रहेगा तो बताइए कैबल्य से दूर रहा कि कैबल्य से पास के पास रहा बहुत तो दूर रहा।, रहा बहुत दूर रहा। मैंने वह कैबल्य से बहुत दूर हो गया है अब आगे चलिए आगे है मूढ़ावस्था तो बोलते तदेव तमसानु विधम अधर्म, अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्योपम भवती वहां पर देखिए प्रिय है पीछे जो कहा कि जब वह सत्व बहुल जो चित्त है सत्व प्रधान वाले जब चित्त है प्रख्या रूप चित्त सत्व जब रजोगुण और तमोगुण से जब संश्रेष्ठ होता है तो उसको प्रिय होता है ईश्वरी और विषय परंतु यहाँ पर प्रिय नहीं है जब तमोगुण से जब अनुबिध होता है तो उसको न ऐश्वर्य प्रिय होता है न विषय प्रिय होता है नहीं समझे मैं समझ गया मैंने ध्यान रखेगा यहां पर उप उपगम शब्द पढ़ा हुआ है महर्षि पति पानी पद महर्षि वेद व्यास जी कृष्णद्वीपायन जो है यहां पर प्रियम नहीं कर रहे जैसे वहां पर क्या है कि ऐश्वर्य विषय प्रियम भगवती और जब तमोगुण से अनुबिध जब होता है तो उसको न विषय प्रिय होता है न ऐश्वर्य प्रिय प्रिय होता है हम हम तो अब बताइए जब उसको विषय भी प्रिय नहीं है और ऐश्वर्य भी प्रिय नहीं तो जब अब बताइए कि वह प्रिय जब था तो उससे आसक्त था उसका वह प्रयोग कर रहा था जिस जब व्यक्ति जिस चीज माने जो चीज को फेवरेट होता है तो वह उसका प्रयोग करता है ना जी उसकी उसकी बहुत अधिक चाह होती है ना तो व्यक्ति को जिस चीज से प्रेम होता है जो चीज प्रिय होता है उसका वह प्रयोग करता है तो जब वह क्षिप्तावस्था में ऐश्वर्य उसके प्रिय हैं उसके जब विषय प्रिय है जबकि उसका उल्टा है तमोगुण तमोगुण में ऐश्वर्य प्रिय नहीं है विषय प्रिय नहीं है समझे तो अब बताइए जब विषय प्रिय नहीं है तो वह कई के नजदीक है कई के दूर है अपेक्षा क्यों आप जैसे अब देखिए कंपैरिजन देखिए ना जैसे मान लीजिए कि आप कैलिफोर्निया में रहते हैं सैन सेंडियोगो में रहते हैं ना जीजेस अच्छा लॉस एंजलिस में रहते हैं तो आप लॉस एंजलस में रहते हैं तो अब मैं यहां से चला यहाँ से मैं आपके पास चला तो आपके पास यदि मैं जाता हूँ तो यहाँ से यहाँ की अपेक्षा तो आप बहुत दूर है परंतु आपके पास जाने के लिए यहाँ से मैं जब गाड़ी से चलता हूँ तो कोई ऐसे स्थान पर जाता हूँ कि जो कि पास में है इसकी अपेक्षा से वो पास है तो यदि मैं आपसे पूछू कि बताओ जी ये जो ए, क्या कहते हैं की एटलांटा से जो लॉस एंजलस है अपेक्षाकृत तो दूर है यहाँ किसकी अपेक्षाकृत जहाँ कोई एक स्टॉप आएगा क्या है स्टॉप जैसे लॉस एटलांटा लॉस एंजल बीच में क्या स्टॉप है बताइए वो तो मुझे नहीं पता कौन सा स्टॉप स्टॉपेंगे हाँ, हाँ तो ह्यूस्टन ले लीजिए तो व्यूस्टन जो है अब यदि मैं आपसे पूछू की व्यूस्टन से भले ही वह दूर है लॉस एंजलिस परंतु एटलांटा की अपेक्षा विस्टर्न से पास है ना ठीक है है ना जी? ऐसे ही अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जो है कि जब क्षिप्त अवस्था है चित्त की जो क्षिप्त है क्षिप्त अवस्था में रजोगुण और तमोगुण से संश्रेष्ट होता है और जब ही रजोगुण और तमोगुण से संश्रिष्ट होगा तभी वैसी अवस्था आएगी जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण होगा दोनों से जब युक्त होगा तो उसकी स्थिति जो है क्षिप्त अवस्था है हाँ, चंचल है तो क्षिप्त अवस्था है तो उस समय तो उसको वह किससे प्रेम करता है ऐश्वर्य से प्रेम करता है वह विषय से प्रेम करता है तो वह जब उससे प्रेम किया तो बताइए कैवल्य से दूर है कि कैबल्य के पास है कैवल्य से तो दूर है वह तो छूता भी नहीं है उसको कैबल्य को तो छूता भी नहीं है कैबल्य से बहुत दूर है अब तमोगुण में ले लीजिए अब जब वही प्रख्या रूप चित्त सत्व जो है वह तमोगुण से जब अनुबिध होता है तो उसका प्रिय नहीं रहता है ऐश्वर्य उसका प्रिय नहीं रहता है विषय वह प्रिय नहीं रहता है उसको माने वह जो है कोई वह जब आलसी व्यक्ति होता है जब तमोगुण होता है तो बेहोश की हालत होती है अब जब बेहोशी जब हालत होती है निद्रा इत्यादि वृत्ति से युक्त तो होता है वह जब तनोगुण से अनुबुद्ध हुआ तो वह उसको प्रिय प्रिय नहीं नहीं होता नहीं होता विषय तो बताइए वह ऐश्वर्ये उसकी अपेक्षा से कैबल्य के पास हुआ कि नहीं हुआ आ उस रूप में तो हो गया तो उसको में जब क्या अब क्या अब आग, आग, आगे की भी बात बता रहा हूँ अब आगे की भी बात बता रहा हूँ इतना समझ में आया कि नहीं आया उसकी उसकी अपेक्षा से क्षिप्त की अपेक्षा से जो है वह पास में है उसकी कैबल्य के, के पास में है है तो वह भी बहुत दूर क्योंकि तो उसमें तो योग तो प्रारंभ ही नहीं होता अब यह है कि अब इसमें जब तमोगुण से अनुबिध होता है जब युक्त होता है बिंधा हुआ होता है जब प्रख्या रूपित सत्व तो वह अधर्म के उपग होता है अधर्म उपगते उपकते समीप को गीपे ग उपगम समीप में जाने वाला माने अधर्म के समीप जाने वाला उसका प्रिय नहीं होता अधर्म नहीं समझे मैं समझ गया में में और, समीप और में अंतर है अंतर अंतर है माने तो करीबन बराबर होंगे एक रूप में अब... बगर, नहीं अंतर, शब्द में अंतर देखिए ना यदि एक ही होता तो यहाँ पर प्रियम शब्द दे देते ना ठीक है ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू निरुक्त कोई भी शब्द पर्यायवाची नहीं होता यदि एक पदार्थ के लिए दो शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसके अर्थ भेद के लिए प्रयोग किया जाता है यदि आप एक जो गैस है आकाश में जो है जो गैस है हीलियम गैस इत्यादि जो गैस का एक जो पिंड है उसको सूर्य कहते हैं और उसको जो है सप्तरश्मी कहते हैं तो एक ही पदार्थ के दो नाम है तो ये सप्तर सूर्य पर्यायवाची थोड़े सूर्य जो है उसको सूर्य जो है वह गैस का जो गोला है ऊपर वह अग्नि का जो गोला है उसको जो हम सूर्य नाम दे रहे हैं तो उसके गुण को प्रकट कर रहा कि है कि वह गतिशील है तरति गिथि सूर्य और दूसरा जो है वह उसको सप्त रश्मि तो वहां पर सप्त रश्मि या सहस्र रश्मि कहते हैं तो ये कह रहे हैं कि सहस्र रश्मि करा है कि उसके अंदर हजार प्रकार के किरण हैं और सप्त रश्मि कहता है कि उसमें सात प्रकार की किरणें तो अलग अलग अर्थ को बताया कि नहीं बताया ये वो तो ठीक है ऐसे ही ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती यहां पर जो कहा है कि ऐश्वर्य विषय प्रियम भवती और एक है उपग उपगम दोनों में अंतर है ना जी थीके थीके तो वहां पर आ, वहां पर कह रहे हैं कि वह ऐश्वर्य उसको प्रिय होता है विषय उसको प्रिय होता है जब वह तमोगुण रजोगुण से अनुबुद्ध होता है अर्थात चित्त की जब खिता, खिता होती है, और जब मूढ़ावस्था होती है तो उस समय क्या होता है वह ऐश्वर्य प्रिय नहीं होता विषय प्रिय नहीं होता और अधर्म के समीप जाने वाला होता है मने अधर्म की ओर झुका हुआ होता है जुकाव उसका झुकाव होता है अधर्म की ओर परंतु उसका प्रिय नहीं होता और अधर्म का कहते किसे हैं जी जो वेद से विपरीत है वेद से वेद के जितने भी वाक्य वही तो धर्म है मैंने वहां पर जो धर्म का लक्षण किया मीमांसा दर्शन में बोलते अथातो अथातो धर्म मैंने अथातो धर्म जिज्ञासा बोल रहे हैं कि अब मैं धर्म की जिज्ञासा करने के लिए जाता हूँ के के प्रेरणा तो बोलते मैने अर्थ धर्म पहले तो यह तो समझिए कि चोधना लक्षण अर्थो धर्म तो अर्थ धर्म अर्थ का नाम धर्म है अब वह अर्थ का नाम कौन सा धर्म कौन सा अर्थ है तो बोलते है कि प्रेरणा मने वेद के अध्ययन के बाद जो वैदिक जो प्रेरणा रूप जो प्रेरणा लक्षण वाली जो अर्थ है प्रेरणा चिन्ह है जिसका तो यहाँ पर वेद की जो प्रेरणा है वैदिक जो वाक्य है वेद की प्रेरणा रूप जो अर्थ है वह धर्म है मने वेद ने जो भी प्रेरणा किया है उसका नाम धर्म है वेद अर्थात सरल भाषा में कहें तो वेद का जो आदेश है वह धर्म है तो अधर्म का मतलब हुआ कि वैदिक आदेश से विपरीत वेद से विपरीत तो वेद से विपरीत वेद की जो आज्ञा है उससे विपरीत समीप जाने वाला होता है उसका ऐश्वर माने वह प्रिय नहीं होता वहा उसका प्रिय नहीं होता वह उसकी ओर उन्मुख उधर जाने वाला होता है आ, इसका मतलब वह चला ही गया इसका मतलब ये, ये नहीं हुआ कि वह जो तमोगुणी व्यक्ति वह चला ही गया आ, ऐसे ही अज्ञान कर है अज्ञान का मतलब क्या हुआ जो अरे ज्ञान से जो विपरीत उसके अंदर स्वाध्याय करने की इच्छा नहीं होती उसके अंदर पढ़ने की इच्छा नहीं होती वह बस वैसे ही अपने जीवन को ऐसा है ना जिंदगी में जिंदगी में मैं तो देखता हूं मैं कितने लोगों को लोगों को यहाँ पर प्रेरणा स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। अनुविध है इसलिए उसके अंदर वह ज्ञान के प्रति ज्ञान के समीप जाने की इच्छा ही नहीं होती इसका मतलब यह नहीं है कि उसके अंदर जो है अज्ञानता के प्रति वह अज्ञानता उसका प्रिय है वह जब अज्ञान के मान ज्ञान के समीप नहीं जाता है तब भी तो कुछ ना कुछ तो उसको ज्ञान रहता ही है कुछ ना कुछ तो, ना तो ना। मतलब कितना भी आलसी रहे तो कुछ ना कुछ तो होता ही है उसके पास ज्ञान उसको प्रिय नहीं होता है ध्यान रखिएगा अज्ञान उसको प्रिय नहीं है अज्ञान के समीप जाने वाला होता अज्ञान के प्रति वह झुका हुआ होता उसका झुकाव अज्ञान के प्रति होता है और तो उसका प्रिय नहीं होता झुकाव होने में और प्रिय होने में अंतर होता है ना जी ठीक है जी झुकाव होने में और प्रिय होने में दोनों में अंतर है अंतर है दोनों में अंतर है ठीक है थी। थी। थी। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जो है यदि किसी चीज के प्रति झुकाव है इसका मतलब ये थोड़ा कि वो आपका फेवरेट है दोनों में भेद समझिएगा दोनों के भाव तो ये करें कि अज्ञान के प्रति वह उन्मुख होता है अज्ञान के प्रति उसका झुकाव होता है अज्ञान के समीप उसका झुकाव होता है अज्ञान के प्रति जाने वाला होता है जाने वाला जाने वाला होता है जाता है कि नहीं कोई जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है गर, जा तो भविष्यत काल हो गया ना जी हाँ जी अच्छा उसके पश्चात क्या है जी अवैराग्य अवैराग्य के समीप जाने वाला होता है अवैराग्य के समीप झुका हुआ होता है उसका झुकाव जो होता है अवैराग्य के प्रति होता है मैंने उसका अवैराग्य प्रिय नहीं है अवैराग्य जो है आसक्ति अवैराग्य मतलब क्या हुआ जी आसक्ति तो आसक्ति उसका प्रिय नहीं है परंतु आसक्ति के प्रति उसका झुकाव होता है, वहां वहां पर तो ऐश्वर्य ऐश्वर्य के प्रति व्यक्ति का आसक्ति था ना जी ऐश्वर्य प्रिय था ऐश्वर्य प्रिय था तो उसमें तो लास्ट होगा ही, उसमें तो आसक्ति होगी वहां पर यह होगा यहां पर जो है इसके समीप जाने वाला होता है अवैराग्य के प्रति उसका झुकाव होता है और ऐसे ही ऐश्वर्य अनाश, अनैश्वर्य अनैश्वर्य के प्रति उसका झुकाव होता है इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास ऐश्वर्य ऐश्वर्य की इसकी चाह ही नहीं होती है और अवैराग्य के प्रति झुकाव होता है इसका मतलब यह नहीं है तो कि उसका जो है वैराग्य के प्रति उसकी चा ही नहीं है वैराग्य के प्रति चाह है वैराग्य के पर वो चाहता है कि मुझे दुख ना हो तो इत्यादि परंतु यह है कि प्रिय नहीं है इसको अवैराग्य जो है उसको प्रिय नहीं है तो ये अवैराग्य मतलब अवैराग्य प्रिय अवैराग्य उसको प्रिय है ऐसी बात नहीं है समझे समझ गया, तो ये इसीलिए वह अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य वह उन्मुख होता है उसकी ओर झुकाव उसका होता है तो एक झुकाव होना हुआ और एक उसको प्रिय होना हुआ यदि उसको अवैराग्य प्रिय है यदि उसको अवैराग्य अज्ञान अज्ञान प्रिय है यदि उसको अधर्म प्रिय है यदि उसको अनैश्वर्य है तब तो गलत है तब तो है परंतु यहाँ पर प्रिय नहीं है तमोगुण से जब अनुबिध होता है तो ऐसे इसकी और उसका झुकाव होता है झुकाव है प्रियता थी शिक्षावस्था में व्यक्ति को प्रिय होता है ध्यान रखिएगा कि ये जो है व्यवहार में भी इस चीज को घटाने की कोशिश करनी है जो चीज यदि हमें प्रिय है तो उसके प्रति हमारा जब लगाव होता है जब वह प्रिय होता है तो उसका हम प्रयोग करते हैं तो जैसे ही संसार का ऐश्वर्य विषय प्रिय होगा उतने ही हम कैबल्य से दूर होते हैं उतने ही हम परमात्मा से दूर होते हैं और मूढ़ावस्था में जो है प्रिय नहीं है प्रिय नहीं है वह न उसको धर्म करने की इच्छा है अधर्म करने की इच्छा है बस वह अधर्म अधर्म की ओर उन्मुख उन्मुख होता है वह कर भी सकता है कर नहीं भी कर सकता ठीक है, है वो गया। अब शंका समाप्त हो गई अंतिम एक प्रश्न और सकता है कि शिप्त अवस्था में व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता है मगर धर्म जानता हो सकता है मगर प्रियता नहीं हो किसमें शिप्त अवस्था में मूढ़ावस्था में आप शिप्ट की बात कर रहा हूँ दोबारा से हाँ बोलिए क्षिप्त अवस्था में को धर्म का ज्ञान हो सकता है मगर प्रियता नहीं है उसमें। उसमें तो ये हुआ कि वो जो है आप इसको ऐसे कह सकते हैं उस क्षिप्तावस्था में तो यह है कि उसको प्रिय तो ऐश्वर्य और विषय है तो जब ऐश्वर्य और विषय प्रिय है तो वो धर्म की सोचेगा भी नहीं अच्छा धर्म सोचेगा क्या उधर अभी मैने वो जो है वो ऊपर ऊपर से आप जो कर रहे हो वो ऊपर ऊपर की बात है जैसे आजकल है ना व्यक्ति का आजकल जो है कि बस गया और आंख मुद के वाली लिए मंदिर में जाकर के बस इतने उसको आप ये कह सकते कि भाई उसको धर्म प्रिय नहीं है धर्म यदि प्रिय होता तो फिर इस तरीके का काम ही नहीं करता वह तमो से तो वह धर्म जैसा लगता है वह लगता है कि इस तरीके का तो वो क्षिप्तावस्था में वह भले ही आप उसका उल्टा कह सकते हैं कि भाई धर्म इत्यादि उसको उन्मुख झुकाव हो सकता है परंतु उसको प्रिय नहीं होगा ठीक है ऐसा कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं परंतु तो महर्जी वेद व्याधि जो यहाँ पर कर रहे हैं बस वही करमो गुण जब रजोगुण और तमो गुण से संश्लिष्ट होगा था तो वह जब क्षिप्तावस्था में होगा तो वह जो है ऐश्वर्य प्रिय वाला होता है वह चित्त ऐश्वर्य को से प्रेम करता है और विषय से प्रेम करता है ठीक है और कोई शंका ना ना और कोई हाँ, बहुत सुंदर अब आगे जो है कहा है कि तदेव उसके आगे है कि तदेव प्रक्षीण मोहबरणम सर्वतः प्रद्योतमान अनुबिदम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्य वैराग्योपगम भवती तो ये बता रहे हैं कि वही जब प्रख्या रूप जो चित्त सत्व है जब उसका मोह का जो आवरण क्षीण हो गया क्षीण हो गया मान तमो गुण मोह का आवरण मतलब तमोगुण का आवरण जब क्षीण हो गया है सर्वतः सब ओर से क्षीण हो गया है समझ गए जी मोह का आवरण क्या हुआ सब ओर से क्षीण हो गया सब तो ओर से मोहावरणम सर्वत मैने तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वत है ना जी ठीक है तो सब ओर से क्षीण क्षीण हो गया अर्थात पूर्ण रूप से जब क्षीण हो गया ऐसा समझिए पूर्ण रूप से का भी नहीं कर सकते मैंने वह क्षीण हो गया अच्छी तरीके से मैंने पूर्ण रूप से का मतलब हुआ कि सब ओर से जब क्षीन हो गया सब ओर से जब मोह का आवरण क्षीण हो गया है तो प्रद्योत्तमान और जब ही क्षीण हुआ तो क्या हुआ सब ओर से प्रकाशमान हो गया हुआ मोह जब समाप्त हो गया तो क्या हो जी प्रद्योत्तमान हो गया ना जी हुआ प्रकाशमान हो गया तो वह प्रकाशमान मन सब ओर से प्रकाशमान सब ओर से प्रकाशमान चित्त जब है अनुबिद्धम रजो मात्रया या जब वह रजो मात्रा से अनुबिद होता है मात्र ले थोड़ा लेने और तो सब ओर से मोह तो समाप्त हो गया है मैंने तमोगुण समाप्त हो गया अब उसके पश्चात जो है केवल थोड़ा सा रजोगुण रह गया है थोड़ा सा रजोगुण रह, रह गया है तो यह अवस्था जो है विक्षिप्त अवस्था है विक्षिप्त ध्यान रखिएगा। विक्षिप्त अवस्था भी ऊंची अवस्था है विक्षिप्त अवस्था जो है क्षिप्त और मूड से अच्छी अवस्था तो है, है। इसमें मोह समाप्त होता है तमोगुण समाप्त हो गया रहता है तमोगुण समाप्त हो गया रहता है रजोगुण भी समाप्त हो गया रहता थोड़ा सा रहता है रजोगुण समझेगी ठीक है ध्यान रखेगा कि रजोगुण थोड़ा सा रहता है पूरा पूरा नहीं रहता है वह थोड़ा सा रहता है वह तमो गुण तो समाप्त हो ही गया परंतु रजो मात्र या रजो की केवल मात्रा होती है तो रजोगुण थोड़ा सा रहता है तो फिर वह धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य के समीप जाने वाला होता है उधर उसका झुकाव होता है इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसको प्रिय होता है धर्म प्रिय हो जो विक्षिप्तावस्था वाला चित्त है उसको धर्म प्रिय हो कोई आवश्यक नहीं है ज्ञान वैराग्य प्रिय हो वो आवश्यक नहीं है तो ये धर्म ज्ञान वैराग्य उसको प्रिय नहीं होता विक्षिप्तावस्था वाले को धर्म ज्ञान और वैराग्य उसको प्रिय नहीं होता उधर झुकाव होता उस व्यक्ति के अंदर नहीं है उस चित्त के अंदर उस व्यक्ति का जो चित्त है मन बुद्धि उसके तमोगुण समाप्त हो गया हुआ है और रजोगुण थोड़ा सा है थोड़ा सा है तो जब थोड़ा सा रजोगुण हो तमोगुण समाप्त हो गया हो और सत्व होता ही है सत्व की अधिकता हो सत्य की उसमें अधिकता हो सत्व की मात्रा हो सत्व और रजोगुण समाप्त हो गया हो तमोगुण समाप्त हो गया और रजोगुण थोड़ा थोड़ा हो तब वह धर्म ज्ञान वैराग्य की ओर झुकाव वाला होता है उसके समीप जाने वाला होता है समझ गया जी? जी हाँ अब यह जो है इस पर एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे बहुल चित्त है ना जी सत्व गुण की प्रधानता है तो शंका हो सकती है ना कि सत्य गुण की प्रधानता है तो रजो और तमोगुण अपना प्रभाव क्यों दिखाता है भाई जो जिसकी अधिकता होगी उसकी प्रभाव उसका प्रभाव दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए उससे अधिक बना है तो इसको आप इस रूप में ले सकते उदाहरण में कि जैसे मान लीजिए कि आप आर्य समाज मंदिर में आप गए वहां पर आर्य समाज मंदिर में आपके आर्य समाज मंदिर में लॉस एंजलिस में है सौ व्यक्ति आते हैं है ना जी सौ व्यक्ति है उसमें से पुरुष की मात्रा है पुरुष जो है वह 50 है 50 है और महिला जो 25 है हाँ। और 25 या 30 है 30 ले लीजिए 30 है महिला और शेष जो बच गया शेष जो है वह है बच्चा बच्चे हाँ। बच्चे तो शेष जो हो माने 50 हो गई महिला और 50 हो गया पुरुष और 30 हो गई महिला और 20 हो गए बच्चे अब ये बताइए कि इसमें जब उसमें जब कोई ऐसी बात हुई उस समय महिलाओं ने जो है कोई आपत्ति का बात यदि कोई बोल दिया और या कोई तरीके की बात हुई और उसको समझ में नहीं आया और वो समझे कि आपत्ति की बात है तो उस समय तीसों के तीसो महिला जो है वह आवाज करने लग गई बहुत ही आवाज करने लग गई बताइए यहाँ पर अधिक पुरुष की संख्या है कि स्त्री की संख्या है पुरुष की संख्या है तो पुरुष की संख्या होते हुए भी जब महिला जब वह चिल्लाएगी वहां पर तो किसकी आवाज ज्यादा होगी अधिकता किसकी तो होगी हो पुरुष के पुरुष के पुरुष तो मौन है वह अधिक होते हुए भी पुरुष तो मौन है तो पूरे जो सत्संग हॉल किनसे गुजेगा किससे गुजेगा महिला के आवाज से महिला की आवाज से गुंजेगा अच्छा जी अब ऐसे अब महिला भी मौन है और पुरुष भी मौन है और बच्चे पचीस हैं। अब वह पच्चीस बच्चे हैं वह अब यदि आवाज आवाज उसने आबाद किया तो बताइए महिला बच्चे की अपेक्षा महिला की संख्या अधिक है पुरुष की संख्या अधिक है दोनों की संख्या अधिक होते हुए भी क्या होगा बच्चों की आवाज बच्चों की आवाज ज्यादा होगी उसकी अधिकता जो होगी प्रभाव जो होगा बच्चों के आवाज की का प्रभाव होगा ना कि वह पुरुष अधिक होते भी महिला अधिक होते भी उसका प्रभाव होगा समझे और जब ऐसे ही जब महिला और पुरुष दोनों हो जाएगा तो उसकी आवाज हो जाएगा उसका दब जाएगा उसका दब जाएगा तो कहने का अभिप्राय यह है कि यहां पर जब कोई निर्णय वाली बात हो गई या कोई इस तरीके की बात हुई तो वहां पर जैसे पुरुष का यह हुआ तो पुरुष पुरुष जब ये किया तो वह उसकी प्रतिष्ठा हो गई तो ऐसे ही यहां पर सत्य रजस तमा वह चित्त जो बना है सत्य गुण की अधिकता है उसमें सत्य गुण की अधिकता है परंतु जब वह रजोगुण और तमोगुण से मिल गया रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जब उसके ऊपर छा गया तो सत्य गुण की अधिकता होते हुए भी अपना प्रभाव दिखाएगा कि नहीं हां रजोगुण और तमोगुण और ऐसे ही जब रजोगुण की अधिकता होगी तभी दिखाएगा और जब तमोगुण की होगी तो तमोगुण दिखाएगा तो इसी तरीके से, से सत्वगुण अधिक है चित्त सत्व प्रधान वाला चित्त है परंतु वह रजोगुण और तमोगुण से संश्ष्ट होगा तो अलग तरीके का प्रभाव होगा उसको फिर ऐश्वर्य और विषय प्रिय होगा और वही तमोगुण से जब अनुविध होगा तो उसको जो है अध्यान, अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य के समीप तो जाने, जाने वाला होगा प्रिय नहीं होगा समीप जाने वाला होगा झुका होगा और वही जब रजोगुण से संश्लिष्ट होगा अर्थात वह तमोगुण समाप्त हो गया है और सत तो है परंतु थोड़ी से रजोगुण है रजोगुण की मात्रा थोड़ी है रजो मात्राया तब वह जो है धर्म की तरफ उन्मुख होगा ऐश्वर्य के उसको ऐश्वर्य चाहेगा वैरागी भी होगा ऐश्वर्य तो क्षिप्त में भी था ऐश्वर्य जो क्षिप्त में भी था परंतु यहाँ पर ऐश्वर्य वहां पर में अंतर हो गया ना जी यहाँ पर धर्म था वहां पर धर्म नहीं है तो ध्यान रखिएगा इसे पता चलता है आप जो पूछे थे ना भाई वहां धर्म हो सकता नहीं वहां धर्म नहीं होगा क्षिप्त में क्योंकि तो वहां पर धर्म के प्रति झुकाव नहीं होगा क्षिप्तावस्था में धर्म के प्रति एकदम ही झुकाव नहीं होता बोले कैसे इस वाक्य से पता चलता है क्योंकि धर्म ज्ञान और फिर आता। आता है। तो धा... इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो क्षिप्तावस्था में जो बताया था निर्णय किया था वो खंडित हो गया खंडित हो गया, नहीं, हो गया।, खंडित हो गया। वो खंडित हो गया क्योंकि वहां पर क्षिप्तावस्था में धर्म के प्रति धर्म के प्रति व्यक्ति उन्मुख नहीं होता धर्म के प्रति झुकाव नहीं होता उसका केवल तो ऐश्वर्य झुकाव होता है और उसी में उसी में होता है वैराग्य भी नहीं होता कुछ भी नहीं होता वहां पर किसी चीज के प्रति झुकाव नहीं होता वहां पर केवल ऐश्वर्य और विषय प्रिय होता है और जब वह रजोगुण की मात्रा जब होती है वह थोड़ी सी रजोगुण होता है और उसमें सत्य की अधिकता तो है ही जिससे की प्रकाशमान हुआ तब फिर जो है मोह के आवरण से जब समाप्त हो गया सब ओर से जब क्षीण हो गया मोह का आवरण तो प्रद्योतमानम प्रकाशमानम चित प्रकाशमान जो चित्त है वह रजो मात्रुविदम अनुबिध जब रजो मात्रा से होता है तो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य की ओर उन्मुख वाला होता है झुकाव वाला होता है समीप में जाने वाला होता है समझ गए अब आगे क्या कर रहे हैं आगे देखिए बोलते हैं कि तदेव रजोले मलाम स्वरूप प्रतिष्ठम तत्व धर्म तत्परम प्रसंख्यानम इत्याचक्षते ध्यान बोल रहे हैं कि तदेव तदेव तदे मने प्रख्या सत्व वही प्रख्या चित्त सत्व रजो लेस मलापेतम मने रजो ले रजो की जो मात्रा थी वह ले रजोगीन जो था वह रजो मलापेतम मने रजो ले रूपी मल से भी जब वह रहित हो जाता है चिंत समझ जी मने रजोगुण रूपी जो मल है रजो लेस कहते हैं कण को लेस कहते हैं मात्रा को थोड़े को तो मैं थोड़े को तो यहां पर जो है रजोगुण रूपी जो लेश मात्र ले रजोगुण रूपी जो मल था उससे वह जब रहित हो जाता है तो उससे रहित स्वरूप प्रतिष्ठम तो क्या होगा फिर जब उसमें जब रजोगुण भी तमोगुण तो चला ही गया था रजोगुण भी अब नहीं रहा तो चित्त का अपना जो स्वाभाविक स्वरूप है वह स्वरूप रहेगा कि नहीं तो उसका अपना स्वरूप क्या है ज्ञान स्वरूप प्रख्या रूप है ज्ञान रूप उसका अपना स्वरूप है ज्ञान स्वरूप तो वह प्रख्या रूप जो स्वरूप प्रतिष्ठम वह जब ही स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो अपने रूप में ज्ञान रूप में प्रतिष्ठित जो है है क्या होता सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम केवल सत्व और पुरुष के अन्यता अन्यथा ख्याति सत्व और पुरुष के भेद का ज्ञान मात्र होता है मैंने उस समय जब वह उसी स्थिति में जब रजोगुण भी समाप्त हो गया है केवल सत्व गुण हो गया है यह एकाग्रावस्था है ध्यान रखेगा पांच अवस्था में से चौथी अवस्था है चौथी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं तो चौथी अवस्था अर्थात जब एकाग्रावस्था होती है चित्त की अर्थात जब रजोगुण भी उसमें नहीं रहता है रजोगुण भी समाप्त हो गया और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है तब जो है चित्त और पुरुष तो माने चित्त तो सत्य माने चित्त सत्य माने बुद्धि सत्य तो माने मन बुद्धि चित्त अहंकार सब चलो तो वह सत्य माने चित्त वह चित्त और पुरुष माने जीवात्मा। जीवात्मा जीवात्मा हाँ, ठीक आत्मा यह पुरुष और जीवात्मा के भेद केवल भेदमात्र का ज्ञान होता है केवल भेदमात्र का, का ज्ञान ज्ञान होता है मात्र माने ज्ञान केवल भेद मात्र का ज्ञान वाला होता है ऐसा ख्याति मात्र है ना जी तो क्योंकि स्वरूप प्रतिष्ठम भगवती अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है और सत्य पुरुष के अन्यता ख्याति मात्र माने मात्र माने केवल केवल सत्य और पुरुष के अन्यता ख्याति भेद को बताने वाला या भेद को जनाने वाला भेद का ज्ञान वाला होता है वेद का ज्ञान मनुआ चित्त मने उस समय चित्त चित्त है और पुरुष पुरुष है ये वेद का ज्ञान हो जाता है नहीं समझे चित्त चित्त है और पुरुष पुरुष है, है उसका अच्छी तरह से ज्ञान अन्यता मने अन्य के होने का ज्ञान मात्र होता है उस समय किसको होता है पुरुष को होता है पुरुष को इसका ज्ञान होता है ज्ञान मात्र होता है। पुरुष जो है वह समझ जाता है कि चित्त चित्त है और मैं मैं हुँ। मैं मैं हुँ। दोनों एक नहीं समझे? एकाग्र अवस्था एकाग्र अवस्था हुआ अब आगे है तत् परम जब मैं का शब्द प्रयोग किया तो मैं चित्त के साथ बैठता है या आत्मा के साथ भी लगेगा इस समय आत्मा आत्मा मैं नहीं मैं चित्त नहीं यहाँ पर या तो मैं तो अध्याहार कर लिया पुरुष का ये सब भी देखे चित्त का धर्म है समाधि परंतु अनुभव करेगा कौन जो आत्मा आत्मा, आत्मा करेगा ना तो वहाँ पर आत्मा की अभी चर्चा नहीं चल रही है परंतु तो पुरुष की सत्व और पुरुष की अन्यता ख्याति मात्र केवल सत्य पुरुष के भेद का ज्ञान तो सत्य पुरुष के भेद का ज्ञान किसको होगा ज्ञान तो हमेशा आत्मा ही को ही होगा आत्मा को ही होगा वह जो ज्ञान स्वरूप वाला होता है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वह ज्ञानी है वहां पर यह है कि वह वह वह जब वह अपने शुद्धावस्था में हो जाता है सत्व सत्वावस्था में होता है तो उसके माध्यम से जीवात्मा ज्ञान करता है इसलिए वह ज्ञान स्वरूप कहते हैं कि वह प्रख्या मात्र है ज्ञान मात्र है प्रख्या रूप है ज्ञान रूप वाला है चित्त समझे मैंने प्रकाश रूप वाला है सत्य रूप वाला है ऐसा ज्ञान रूप वाला सत्य रूप वाला ए ऐसा कह देंगे तो बोलते तत्परम अब उससे पर माने श्रेष्ठ तत्परम माने श्रेष्ठ श्रेष्ठ उससे पर किससे पे? पर वह बोल रहे हैं कि जो जब रजोगुण सब समाप्त हो गया रजोगुण जब समाप्त हो गया और सत्य पुरुष की अन्यथा ख्याति मात्र जब होता है केवल सत्य पुरुष की भेद मात्र का ज्ञान जब होता है उस चित्त को वह चित्त जब ज्ञान करता है या चित्त में जब ज्ञान होता है हाँ, तो उससे भी उत्कृष्ट तो वह एकाग्र अवस्था है ना जी? हां जी तो उससे भी उत्कृष्ट रजोगुण समाप्त हो गया उसमें जो सत्यपुरुष माने सत गुण वाला स्वस्वरूप प्रतिष्ठित वाला जो चित्त है अपने रूप में प्रति चित्त है उससे भी उत्कृष्ट है।, है ना जी तत्परम प्रसंख्यन इत्यादक ध्यान ध्यानी लोग उसको प्रसंख्यान करते हैं निरुद्धावस्था है ये चित्त की निरुद्धावस्था मने उससे उत्कृष्ट उस एकाग्रावस्था से उत्कृष्ट जो है उस रजोगुण भी जब समाप्त हो गया जब चित्त जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया उससे भी उत्कृष्ट जो चित्त है वह प्रसंख्यान चित्त है है ना जी ध्यानी लोग उसको प्रसंख्यन कहते हैं उसको उससे भी उत्कृष्ट जो चित्त है उसको प्रसंख्यान कहते हैं वो क्या कहते हैं जी प्रसंख्या प्रसंख्यान कहते हैं समझे अच्छा उससे पहले एक और चीज धर्ममेघ मेघ का मैं नहीं समझा पाया था सत पुरुष के अनुसार क्या अतिमात्र होता है धर्ममेघ मेघ नामक ध्यान के प्रति झुकाव वाला होता है वह जो है एकाग्रावस्था जो चित्त है माना एकाग्रावस्था जो चित्त है अर्थात जिसमें रजोगुण समाप्त हो गया अपने जब चित्त अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह धर्म मेघ नामक समाधि ध्यान माने धर्म मेघ नामक समाधि की ओर झुकाव वाला होता है वह उसके समीप, जाने, गया? गया हाँ, उसके समीप जाने, जाने वाला होता है समझ गए हाँ उसके समीप जाने वाला होता है कोई आवश्यक नहीं की जाए परंतु वह जाने वाला होता है और फिर उससे उत्कृष्ट धर्म मेघ जो है नामक समाधि है अब उससे जो उत्कृष्ट है असंप्रज्ञान समाधि है अब उससे जो उत्कृष्ट है मैंने एकाग्रावस्था से उत्कृष्ट है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित जो चित्त है स्वरूप में प्रतिष्ठित जो चित्त है और उस समय जो सत्पुरुष के अन्थाख्याति मात्र हुई अब उससे भी अच्छा परम अच्छा प्रसंख्यनम ध्यान ध्यान लोग जो है योगी लोग जो है वह ध्यान करने वाले जो योग है लोग हैं उसको प्रसंख्यान कहते निरोधा निरोधावस्था जो है उससे उत्कृष्ट है परम प्रख्यान हो गई परम प्रसंख्यान हो गया मतलब प्रसंख्यान में प्रकृष्ट ज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान वाला होता है वह प्रकृष्ट ज्ञान वाला वह वा निरुद्धावस्था है समझ गए समझ गया तो योग वृत्ति निरोध हमें योगा का मतलब बता दिया और चित्त का मतलब बता दिया चित्त क्या है चित्त के स्वरूप को बता दिया चित्त की पांच अवस्थाएं क्षिप्त मूर्ख विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध वह, वहां तक की व्याख्या कर दी अब उसके आगे है सूत्र को देखिए पहले सूत्र को देखिए डॉक्टर साहब योग वृत्ति निरोधा मैं जो बता रहा हूं ना जी तो ये महर्षि वेद व्याजी का क्रम देखिए कि पहले योग का मतलब बता दिए कि योग समाधि इत्यादि जो कुछ योग क्या चीज है वो बताकर योग तो पहले ही बता दीजिए योग वृत्ति निरोध भी बता दिए कि सर्व वृत्ति निरोधे तो एवं असंप्रज्ञान समाधान यहाँ पर योग का मतलब संप्रज्ञान तो संप्रज्ञात दोनों है ये बता दिया महर्षि वेद्यास जी ने अब चित्त क्या है चित्त को भी बता दिया कि चित्र की क्या क्या अवस्थाए हैं क्या क्या स्वरूप वाला होता है किस अवस्था से चित्त गुजरता है वह किसकी स्वरूप वाला आता वो भी बता दिया अब वृत्ति निरोधक के वृत्ति का जो निरोध करना है वो उसके निरोध के संबंध में बता रहा है समझ गए तो वह उस पर चर्चा करेगा तो उससे उससे पहले चर्चा जो करता है तो उसको आत्मा की पुरुष की चर्चा कर रहा है यहाँ पर तभी तो, तो वह निरोध करेगा ना वह तो वह जब निरोध होता है तो क्या होता है इत्यादि इत्यादि इसमें बताएगा तो बता रहे की अब जो है आत्मा की चर्चा कर रहा है चिति शक्ति की किसकी कर रहा है जी चिती शक्ति चिती शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति आत्मा को चिती माने चैतन्य चैतन्य चैतन्य वाले, शक्ति वाले।, हाँ, वाले। स्वरूपा तो ये चिती शक्ति जो है क्या है अपरिणामिनी क्या जी? जी? है जी अलग करेंगे संधि का जोड़ेंगे एक साथ चिति शक्ति चिति शक्ति परिणामिन प्रति संक्रमण दर्शित विषया शुद्धा टनता चुनाव विपरीता विवेक ही क्या हो जाएगा जीतीनामिनी परिणाम अप्रति संक्रमा दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च चुनात्मिका चो अतः विपरीता विवेक इति है ना जी तो यहां पर ये बता रहे हैं शक्ति क्या है होती अपरिणाम उसमें कोई परिणाम नहीं होता उसमें कोई बदलाव उसमें कोई बदलाव नहीं होता मैं थोड़ी देर बात बाद रहा भी पढ़ा रहा हूं मैं जी तो चिथि शक्ति जो है अपरिणाम है उसमें कोई चेंज नहीं होता उसमें क्या है चेंज होता। चित्र में तो चेंज होता है शरीर में तो परिवर्तन होता है आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, नहीं होता समझ गए फिर आगे अप्रतिसंक्रमण दूसरा कह रहे हैं जी क्या गुण बता रहे हैं आत्मा का अप्रतिसंक्रमा अप्रतिसंक्रमा का मतलब क्या होता है अप्रतिसंक्रमा का मतलब होता है कुछ मिल नहीं सकता संक्रमा देखिये क्रम संक्रमा का मतलब होता है संक्रमा क्रमा कहते हैं क्रमुपाद विक्षेपे माने क्रम कहते हैं पाद विक्षेप करने का नाम पाद को जैसे पैर को आप एक पैर चलते जब है तो कैसे करते हैं आप क्या करते हैं एक पैर को आगे बढ़ाते हैं फिर दूसरे पैर को आगे बढ़ाते हैं तो पैर को जो आगे बढ़ाना है इसको कहते हैं क्रम इसको क्या कहते हैं जी क्रम क्रमुपाद विक्षेपे पाद का विक्षेप करना फेकना और फेंकना मतलब ये नहीं कि किसी तरीके से फेंकना वी माने विशेष रूप से पैर जो है ए माने एक पैर को विशेष तरीके से फेंका जाता है आगे तो विशेष प्रकार से जो फेंकना होता है क्षेत्र करना होता, तो होता है उसको होता है विक्षेप तो क्रमो माने प्रति संक्रमा में अन्य प्रति, प्रति संक्रमा में जो है अप्रति संक्रमा में जो क्रमा है क्रमा का मतलब हुआ कि पाद को फेंकना संक्रम मैंने अच्छी प्रकार से फेंकना फिर बोलते हैं प्रति प्रति का मतलब हुआ प्रति की मैने ओर प्रति मतलब क्या होता है जी ओर प्रति माने क्या हुआ ओर ओर और।, और तो संक्रमण का मतलब प्रति संक्रमण का हुआ कि उस ओर अच्छी प्रकार से फेंकना माने उस ओर गति करना यदि मोटी भाषा में मिले कि व्यक्ति चलता है तो गति करता है ना जी तो प्रति संक्रमण का अर्थ हुआ कि उस ओर गमन करना उसकी ओर चलना अच्छा बताइए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विषयों के प्रति गति आत्मा की है कि इंद्रियों की है गति तो हम इंद्रियों की है पर परमात्मा तो गति देता है इंद्रियों को नहीं नहीं वो तो दिया मैं ये वो तो ठीक है सब कुछ दिया हुआ है अच्छा बताइए गति तो दिया हुआ है पहले ही दे दिया है जब बनाते समय नहीं दे दिया अब एक उदाहरण आपको दे रहा हूं आप मॉल में जाते हैं आप मॉल में जाते हैं तो मॉल में जो अब जाते हैं तो मॉल में जो आप गए तो आप जब ही गेट के पास जाते हैं तो अपने आप खुल जाता कि आप खोलते हैं गेट को खोलते हैं गेट दो जहां पर सेंसर लगा हुआ है जहां खुल जाता अपने आप अपने आप खुल जाता ना तो देखिए आपके सन्निधि मात्र से वह खुल गया उसमें गति पैदा हो गई आपके सन्निधि मात्र से उसमें गति पैदा हो गई क्योंकि वह सेंसर ने आपको पहचान लिया ऐसे ही आत्मा के सन्निधि मात्र से मन में गति होती है मन में गति है गति किस में है मन में बुद्धि में, में, में, में चित्त में, अहंकार में गति है इंद्रियों में गति है उसमें इंद्रियों में गति है आत्मा में गति नहीं है आत्मा निष्क्रिय है आत्मा क्या जी निष्क्रिया यहां पर नौ नौ प्रति संक्रमण का मतलब हुआ निष्क्रिय उसमें क्रिया नहीं है क्रिया किसमें होती है इंद्रियों में, मन में इंद्रियों में क्रिया है मन में क्रिया है बुद्धि में क्रिया है शरीर में क्रिया है परंतु आत्मा में क्रिया नहीं है तो आप कह सकते हैं आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई आत्मा में क्रिया नहीं है तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जैन आत्मा लिंगानी है ना जी जी। मैंने आत्मा का लक्षण क्या है बोलते इच्छा जिसके अंदर हो द्वेष के अंदर जिसके अंदर, जिसके अंदर हो प्रयत्न अब बताइए प्रयत्न क्रिया है कि नहीं बोलिए प्रयत्न क्रिया है प्रयत्न क्रिया है तो फिर यहां पर अप्रतिसंक्रमण का अर्थ निष्क्रिय कैसे अर्थ हो गया यहां पर क्रमा का संक्रमण मतलब हुआ अच्छी तरीके से गति करने वाली और अप्रति और गति करने वाली विषयों के प्रति गति करने वाली प्रति मने और प्रतिमाने और, और संक्रमण संचरण करने वाली तो प्रति संक्रमण मतलब हुआ कि विषयों की ओर संचरण करने वाली विषयों की ओर गति करने वाली और अप्रति संक्रमण का मतलब क्या हुआ जी उल्टा हो गया विषयों की ओर संचरण न करने वाली तो एक तो यह अर्थ होगा कि विषयों की ओर संचरण न करने वाली अर्थात इसे पता चला कि इंद्रिया विषयों की ओर संचरण करती है इंद्रिया आंख जो है विषयों की ओर दौड़ती है मन के माध्यम मन है मन के साथ आंख का संबंध द्वारा और आंख जो है विषयों की ओर दौड़ा मैंने विषयों के साथ संबंध आंख का होता है आत्मा का नहीं होता वहां क्या होता है कैसे होता है विषयों का संबंध आंख साथ आंख का संबंध चित्त के साथ चित्त का संबंध आत्मा के साथ तो उससे चित्त के माध्यम से आत्मा उस ज्ञान को प्राप्त करता है कि ये सामने में वृक्ष है सामने में मनुष्य है सामने में स्त्री है पुरुष है इत्यादि परंतु स्वयं आत्मा वहां पर जैसे आंख विषयों के साथ संबंध हुआ विषयों के तरफ दौड़ा उसके साथ उसका संबंध हुआ उस तरीके से सीधा संबंध नहीं होता विषयों तो के प्रति संचरण किसका होता है इंद्रियों का इंद्रियों का, आत्मा का नहीं होता तो फिर अप्रतिसंक्रमा हो गया कि नहीं हो गया तो ये विषयों के प्रति इसका संक्रमण नहीं होती है विषयों के प्रति संचरण नहीं होता एक तो ये अर्थ हुआ अप्रतिसंक्रमा का दूसरा जो है दूसरा जो प्रतिसंक्रमा का अर्थ क्या हुआ जी उसकी ओर संचरण करना जब हुआ तो संचार करना तो जब ही किसी चीज के साथ संचार करेगा तो उसके साथ उसका संग होगा कि नहीं काम उसके साथ संग होगा कि नहीं होगा तो जब संग तो एक प्रतिसंग्रमा का अर्थ हो गया संग, है ना जी प्रतिसंग्रमा का क्या अर्थ हो गया जी संग, संघ अन गति करना और अंग करना तो संग, दो, एक अर्थ एक अर्थवाकी गति करना मैंने संचरण करना संचरण करना प्रति माने ओर प्रति माने और किसकी ओर विषयों की ओर विषयों की ओर संचरण करने वाली करने वाला या करना वो प्रति संक्रमा हो गया और माने न विद्यते विषयेषु प्रति संक्रमा संचरण माने संचरणम या जिसका विषयों में संचरण नहीं है उसको अप्रतिसंक्रमा कहेंगे कि विषयों में जिसका संग नहीं है विषयों के प्रति जिसका विषयों में जिसका संघ मैंने निर्लप जिसका संग विषयों के साथ नहीं है मैंने वह संग तो यह होता उसके माध्यम से होता है तो निर्ल ऐसा अर्थ मैंने इस तरीके से भी विद्वान लोग व्याख्या करते हैं समझे मैंने मैने ना अस्ती जिसका न विद्यते या न में जिसका निसंक्रम मे संग वि जिसका विषयों में संग नहीं है उसको कहेंगे अप्रति तो विषयों में संघ नहीं है आत्मा का संग तो इंद्रियों का है विषयों में समझे तो अप्रति संक्रमण का मतलब निर्लप अप्रति संक्रमण का मतलब क्या हुआ जी निर्ल निर्ल तो दो अर्थ मैंने बता दिया एक अर्थ बताया कि निर्लेप इसका अथवा की विषय शु न अस्ति प्रतिसंक्रमण संग विषय शु यहा जिसका विषयों में संग नहीं है प्रति संक्रम प्रति संक्रम नहीं है संग नहीं है उसको कहेंगे और दूसरा प्रति संक्रमण का मैंने अर्थ हुआ प्रति संक्रमण तो नचार है, संचार हाँ। न संचार है जिसका संचार नहीं है विषयों में गति नहीं है विषयों में हाँ। वह तो विषयों में चित्त के द्वारा वह गति करता है चित्त के द्वारा चित्त है चित्त गतिशील है चित्त में मतलब चित्त के माध्यम से वह प्राप्त करता है तो इसलिए वो हो गया एक तो यह हुआ कि प्रति उसका संचार नहीं है और दूसरा है नहीं है संचार जिसका विषय सीधे संचार नहीं है नहीं है संचार माने क्रिया संचार मतलब क्या हो जाएगा क्रिया प्रति संक्रमा मन क्रिया वह स्वार्थ में अर्थ ले लेंगे हने क्रिया तो जिसकी क्रिया नहीं है जिसकी क्रिया नहीं है मैंने निष्क्रिय जो क्रिया नहीं है तो अब तीन अर्थ मैंने आपको बताया जिसकी क्रिया नहीं है अर्थात जो क्रिया नहीं करता है तो फिर प्रश्न ये होता कि जब क्रिया नहीं करता है तो प्रयत्न क्या है जी प्रयत्न क्या है वास्तव में प्रयत्न क्रिया नहीं है प्रयत्न तो गुण है चौबीस गुण है ना जी आप यदि वैशैक्षिक दर्शन पढ़ेंगे तो वैशैक्षिक दर्शन में क्रिया बताया ना कि जो छह प्रकार के पदार्थ हैं उसमें क्या है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये जो छह जो पदार्थ वैशैक्षिक दर्शन में गिनाया है उसमें से कर्म अलग है गुण अलग है और प्रयत्न जो गुण है प्रयत्न क्या है जी गुण गुण है, गुन है। उस गुण जो प्रयत्न गुण है आत्मा का वह उसके अंदर है उस गुण से चित्त के अंदर क्रियाएं होती है नहीं, नहीं समझे आत्मा के गुण है स्वाभाविक प्रयत्न और उसके द्वारा चित्त में क्रिया क्रियाएं, क्रियाएं। वह जैसे जैसे जैसे मैं अभी उदाहरण दिया था मेरे पहले कि जैसे सेंसर है आप जब वहां पर जाते हैं मॉल में जब गए तो मॉल में गए तो अपने आप ही क्या हो गया दरवाजा खुल गया तो क्रियाएं दरवाजा में हो रही है क्रियाएं किस में हो रही है जी दरवाजे में सेंसर में थोड़े क्रियाएं हो रही है सेंसर में तो वह एक शक्ति इस तरीके से हुआ एक ऐसा गुण डला हुआ इस तरीके से है जिसके कारण वह खुल गया वह उसके सनिधि मात्र से हमारा जो सन्निधि हुआ हम वहां पर जब गए उसके मात्र से खुल गया ऐसे ही आत्मा में जो प्रयत्न है इसको में आत्मा के अंदर जो प्रयत्न है उसके चित्त के सन्निधि चित्त के साथ उसका संपर्क हुआ ना जी उस संधि मात्र से चित्त में क्रियाएं हो जाती है मैंने प्रयत्न जो है एक सेंसर का काम कर रहा है ये समझ लीजिए कि वह उसके समीप मात्र से आत्मा के अंदर जो प्रयत्न है प्रयत्न वाला जी आत्मा है उसके समीप मात्र से वह मन के समीप मैने वह चित्त जो है मन के आत्मा के समीप गया कि उसके अंदर क्रियाएं शुरू हो गई मने उसमें क्रियाएं मन में है बुद्धि में है चित्त में है अहंकार में है शरीर में है आत्मा में क्रियाएं नहीं है समझ गए समझ गया तो ये अप्रतिसंक्रमण का ये अर्थ हुआ चौथा भी अर्थ कुछ विद्वान करते हैं ऐसा भी कि ओ किसंक्रम का मतलब होता है कि गुला मिला। प्रतिसंक्रम मतलब क्या हो जाए होता है गुला गुला मिला।, गुला मिला गुला मिला जैसे कि घी जैसे कि आप पानी में चीन, चीनी मिला दिए नमक मिला दिए तो क्या हो गया वह गुल वास्तव में देखा जाए तो घुल तो गया पर तो उसकी अलग सत्ता है उसकी अलग सत्ता है सत्ता अलग परतु तो घुला पर तो मिल तो तो मिला है चित, चित तो सपने बना हुआ है घुल मिल करके बना हुआ है आत्मा नहीं है उसमें आत्मा नहीं है चौथे चौथा अर्थ मैंने आपको बताया कि आत्मा जो है वह प्रति ने घुला मिला प्रति संक्रम का मतलब होता है कि वह घुला मिला जो है मिला जुला तो जैसे कि कोई भी पदार्थ में हमने जैसे मान लीजिए कि हम रोटी हमने बनाया आ, या हमने जो है दाल बनाया तो दाल में हमने क्या किया नमक भी डाला छौका भी लगाया सब कुछ घुला मिला करके वो पूरा जो है दाल बना इस तरीके से आत्मा नहीं है आत्मा तो निर्लप है शुद्ध है तो आत्मा किसी चीज से बना हुआ नहीं है सत्वर्जस्त समझ से बना हुआ नहीं है समझ गया जी समझ गया जी। हाँ तो यहां पर गुणों से सत्य गुण सत्व रजत रहित है ये भी अर्थ इसका हो गया तो हमने आपको चार अर्थ बताया इस तो पर और विचार कीजिएगा तो ये संक्रमा है तो चिति शक्ति अपरिणामिनी है और अप्रति संक्रमा है और दर्शित विषया है क्या दर्शित विषया है तो दर्शित विषय का मतलब है कि दर्शित विषय जिसके लिए विषय दर्शित हैं किए जाते हैं दिखाए जाते हैं दर्शित माने क्या होता है जी दिखाना भी। भी। जी। तो जिसके लिए विषय दर्शित है अब ये जो है यहां पर बुद्धि जो है माने चित्त जो है बुद्धि माने चित्त चित्त जो है चित्त के द्वारा आत्मा को विषयों को दिखाया जाता है दिखाने वाला कौन है चित्त, देखने वाला कौन है आत्मा आत्मा। तो यहां पर बुद्धि के द्वारा अर्थात चित्त के द्वारा विषय दिखाए जाते हैं आत्मा के लिए आत्मा के लिए विषय दर्शित है चित्त के द्वारा दर्शित यस्य या दर्शिता विषया बुद्धि द्वारा अध्याहार कर लेंगे चित्त के द्वारा चित्ते चित्त के द्वारा आत्मा के लिए विषय दर्शित हैं विषय दिखाए जाते हैं तो उसके लिए दिखाए गए इसलिए वह दर्शित विषय हो गया वह वा देखने वाला है नहीं समझे नहीं समझ गया और शुद्धा शुद्ध है या क्या है शुद्ध है प्योर है ये किसी चीज से मिला हुआ नहीं है वह अप्रतिसंक्रमण का अर्थ भी वहां पर जैसे कि पर भी कर सकते हैं जैसे अप्रतिसंक्रमण समस्या रहित है वो घुला मिला नहीं है शुद्ध है अपने आप में ये किसी से मिला हुआ नहीं है वह प्योर है शुद्ध है पवित्र है और अनंता चौर अनंत है काल की दृष्टि से अनंत है उसका नाश नहीं है काल की दृष्टि से सब कुछ नष्ट हो जाता है परंतु परमात्मा जीवात्मा और प्रकृति नष्ट नहीं होता ना जी तो यहां पर शक्ति का विषय इसलिए यहां पर अनंताचा काल के वह अनंत है फिर ये तो चित्त का ये तो चित्ती शक्ति का स्वरूप है आत्मा का स्वरूप है अब आगे करें विवेक ख्याति जो सत्य पुरुषोत्ता ख्याति बताया था ना जी कि जब रजो का ले मात्र जब होता है जोगुण भी ले जो थोड़ा भी रजोगुण वो भी जब समाप्त हो गया तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गया तो सत्य पुरुष के अनिता मात्र होता है ना चित्त चित। सत्य पुरुष की अनुताख्या मात्र वाला होता है अतः चित्त और पुरुष दोनों अलग अलग चीजें हैं इससे भिन्न है तो विवेक ख्याति हो गई ना जी इसी को तो विवेक कहते हैं होते जब ऐसी स्थिति होती है चित्त की सत्य पुरुष की अन्यख्याति मात्र वाला होता है तो बताइए हुआ क्या सत्य गुणात्मी है वह विवेक ख्या है जो और पुरुष के ज्ञान भेद के ज्ञान जो है भेद का जो है, भेद का का विवेक जो जो है वह ज्ञान हुआ तो वो जो है वह क्या सत्य गुणात्मी है सत्य गुण वाली है कि नहीं बिल्कुल तो ठीक है विवेक ख्या चित्त वाली माने चित्त में जब सत्य बहुल जब चित्त होता है वह जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है तो उस समय सत्य पुरुष की अन्य ख्याति जो होता है अथवा उस समय विवेक ख्याति जो होता है वह विवेक ख्याति सत्य गुणात्मिका है ना जी सत्य गुण वाली है और च बोल रहे हैं सत्य गुणात्मिका च यम यम विवेक ख्याति ही ये जो विवेक ख्याति है सत गुणात्मिका है सत्य गुण वाली है सत्य गुण स्वरूप वाली है इसलिए अतो विपरीता इससे विपरीत है मैंने चिटी शक्ति से उल्टा है मैंने चिटी मैंने चितिशक्ति तो सतुणात्मिका नहीं है चिटीशक्ति तो क्या है अपरिणामी है अप्रतिसंक्रमा है दर्शित विषया है शुद्धा है और अनंत है अनंता है शुद्धा है और अनंता है और विवेक ख्याति क्या है चित्त में भी ऐसे घटा सकते हैं पर जो तो चित्त में जो विवेक ख्याति हुआ तो विवेक क्योंकि यहाँ जो प्रसंग वाक्य से पता चलता है विवेक ख्याति के समय वेद भे, व्या करें तो वह जो विवेक ख्याति है वह सत्य गुण वाली है सत्य गुण वाली है इसलिए इससे विपरीत है अर्थात विवेक ख्याति परिणामिनी है उसमें ऊपर नीचा हो सकता है यदि व्यक्ति आलस्य करे भले ही उसको सतपुरुष के भेद का ज्ञान हो गया है परतु तो यदि आलस्य प्रमाण करे यदि सावधान न रहे तो वह परिणाम उसमें बदलाव हो सकता है न्यूनाधिक हो सकता है हो सकता है इसलिए विवेक ख्याति क्या है वह परिणामिनी है और क्या है प्रतिसंक्रमा है वह विषयों में संचार माने यहां पर क्या है और प्रतिसंक्रमा मतलब कि यह संचार करने वाली है गतिशील है माने वह ऊपर नीचे हो सकता है इसमें बदलाव हो सकता है इसमें यह क्या कहें यह घुला मिला हो सकता है क्योंकि इसमें घुला मिला है इसमें सत्य गुण भले ही सत्य गुण अधिक है परंतु रजोगुण तमोगुण भी थोड़ा ना थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा है ही समझ गया जी वह पूरा पूरा समाप्त नहीं है और और क्या दर्शित विषय? दर्शित विषय वो जो वो जो आत्मा दर्शित विषय था ये दर्शित विषय नहीं है वह तो उसके लिए दिखाए बुद्धि के द्वारा चित्र के द्वारा दिखाया द, दिखाया गया है दिखाया जाता है यहाँ पर ये दिखाने वाला है दोनों में भेद है कि नहीं तो बहुत बेहतर एक है चित्त दिखाने वाला है विषयों को और ये जो है इसके लिए दिखाया जाता है तो चित्त इस चित्त के द्वारा इसके लिए माने जीवात्मा के लिए दर्शित विषय है चित्त के द्वारा दिखाया जाता है जीवात्मा के लिए और वह देख दिखाने वाला है दोनों में अंतर हो गया तो ये विपरीत हो गया इससे और फिर शुद्धा वह आत्मा शुद्ध है ये अशुद्ध है विवेक अशुद्ध शुद्ध नहीं है भले सत आत्मी है और अनंता ये जो जीवात्मा अनंत है वह अविनाशी है ये विनाशी है ये विवेक ख्या भी हो सकता समझ गए इसीलिए वृत्ति ऐसी जो विवेक ख्या रूपी जो वृत्ति है उसका निरोध करना होता है तो आगे रोकता है वह निर आत्मा उसको चिथी शक्ति जो उसको रोकता है आ, या चित्त जो है उस ख्याति को रोकता है अर्थात चित्त उस ख्याति को रोकता का मतलब क्या हुआ चित्र तो जड़ है वो रोकेगा क्या मैने आत्मा चित्त के माध्यम से उस विवेक ख्याति को भी रोकते हैं अतः तस्याम विरक्तम चित्तम ताम अपनी ख्यातिरुनद्धि बोल रहे इसीलिए उस विषयों में उस विषयों में मने तस्याम मने उस विवेक ख्या के विषयों में विरक्त जो चित्त है उस विवेक ख्याति से विरक्त जो चित्त है उस विशेष ख्या के विषयों में जो विरक्त चित्त है उससे अनासक्त जो चित्त है ताम अपि अपनी उस जो ख्याति को उस सत्त पुरुष की अन्य ख्याति जो विवेक ख्याति है इसको निरुनधि उसको भी रोकता है उसको भी क्या करता है जी उसको भी रोकता है रोकता है और जब रोकता है उसके बाद जो आगे होगा वो बताएंगे आपको तो अब समय हो गया है यहीं पर देते हैं आपका बहुत धन्यवाद मंत्र पाठ मंत्राठम पूर्णवद पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णवदचे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण ओम शांति शांति शांति नमस्ते